तथा सनातन धर्म की सभी ग्रंथों से वेदादिक से सभी लीला कथाओं से अपने आप को खोज रहे हैं स्वयं को जानने का प्रयास कर रहे हैं कोई भी व्यक्ति सत्य का आचरण तभी तो कर सकता है जब वो सत्य को जानता हो और पूर्व के वेद के ऋषियों में से गुजरते हुए ऋचा ऋचा मारे हम जिसे सत्य मानते थे वो केवल परछाई पर भर रहे हैं जब शरीर का एक कोष नहीं बना पाए तो बेटा बेटी कब बनाए थे अचानक हमें झटका लगा है क्या हम अंधता को ही सच मानकर जी रहे थे कोई और है जो बूढ़े तन की राग को यज्ञों के द्वारा पेड़ों के गर्भ में धीरे धीरे बुनता अन्न और फल में प्रकट कर देता है बूढ़ा तन लौटाता है फिर वही माता पिता रूपी इन दो पात्रों में उसी अन्नादिक को यज्ञ करता उसी पवित्रतम बनाता एक नूतन सृष्टि में हमें प्रकट कर देता है अबोध अब शिशु के रूप में है वाह जगत एक निमित्त जगत है अंतर मेरा सत्य जगत है और अचानक वेद की ऋषियों में जब आंख खोली है तो एक सतही जिंदगी को ही सत्य मानते हमारे सारे भ्रम अचानक टूटे हैं और तब हमें दिखा है कि जीवन तो एक यात्रा का नाम है इस जन्म से पहले भी हम थे इस जन्म के बाद भी हम होंगे जीव तो जन्म दर्जन चलता है तो एक योनि तो एक क्षणिक ठहराव है एक छोटा सा पड़ाव है यात्री वही होगा जो संपूर्ण यात्रा के हित में सोचे न कि एक जन्म जीवन को ही सब कुछ मानकर इसकी चौथी औपचारिकताओं को निमित्त धर्म को ही मूल धर्म मान जीवन के उस अमृत क्षणों का सर्वनाश कर दे जो परमेश्वर ने उसे दिए हैं कृपा में और इस प्रकार अमृत ग्रंथों से ऋग्वेद से एक एक ऋषि कर हम बढ़ते चल रहे हैं एक एक ऋचा करके और कुरेत रहे स्वयं को और हमने जाना कि गुरुकुल में यज्ञोपवीत के उपरांत हमारे ही पूर्वज ग्यारह वर्ष की आयु से अपने मन के घड़े इसी अमृत से भरते थे तो उनके जीवन असीम सुखद थे। उन्हें कोई दुख और पीड़ा नहीं जीनी पड़ती थी जैसी हम ची रहे और उसे हमने एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट भी किया था कि रेलगाड़ी का डब्बा है जनता क्लास है सब लोग उसमें घुसे जा, जा रहे हैं सबको पहुंचना है अपने अपने डेस्टिनेशन पर और उस जरा से डब्बे में ढेर सारे लोग घुस गए गाड़ी चलती धीरे धीरे सब लोग आश्वस्त होके जिसको जो जगह मिली नहीं मिली खड़ा रहा लेकिन यात्रा एक बार फिर शांत हो गई एक दूसरे से आप बातचीत भी करने लगते हैं नाम पते भी लेने लगते हैं सुख दुख की बातें भी होने लगती हैं सब कुछ होता है और हर एक यही सोचता है कि दो स्टेशन बाद चार स्टेशन बाद तो उतर जाना है तो जैसे निभे निभा दो कोई परेशान नहीं होता यदि मैं इस चित्र को थोड़ा सा बदल दो अब आप कल्पना करें कि आप सबकी तरह उन यात्रियों का भी दिमाग खराब हो गया आप सबकी तरह और उन्हें ये ध्यान ही नहीं है कि वो यात्री हैं उन्हें जाना है यहां से अब हर कोई अपना घर परिवार बसाने लगेगा बेडरूम ड्राइंग रूम संडास की सोचने लगेगा तो उस डब्बे में घमासान ना हो जाएगी और ये आप सब की जिंदगी के घमासान है क्योंकि आपने लक्ष्य खोए हैं आपने जीवन के उद्देश्य खोए हैं और आप कोरी भौतिकताओं में पशु से भी निचले स्तर पर भटक गए भूल गए आप कि आज भी आप यात्री हैं जिस धरती पर बैठे हैं ये भी गगन में यात्रा कर रही है एक सुंदर नीला द्वीप है इसीलिए इसका नाम जम्बू द्वीप रखा था हमने जब हमने आकाश से देखा था इसे इसीलिए संकल्प में आप कहते हैं जम्बू द्वीपे भरतखंड और भारत नाम आपकी आपका जाति संज्ञक है हमने इस जाति को जब यहाँ धरती पर उतारा था तो उस भूखंड का नाम भरतखंड रखा धरती यात्री है मुसाफिर है और जिस सूरज की ये परिक्रमा कर रही है वो भी अस्थिर है आ ब्रह्म भवनालो का पुनरा वर्तनो अर्जुन मानो पेत्य तू कौन पुनर ना ते पुनर्जन्म नावी थे कि जितने ग्रह नक्षत्र हैं ये सब भी यात्री हैं परिक्रमाओं को प्राप्त है तुम्हारी देह में भी सांसें और धड़कने यदि निरंतर यात्री न बने तो घुटके मर जाओगे धड़क के मर जाओगे मृत्यु हो जाएगी सांसें भी यात्री हैं आवागमन को प्राप्त है धड़कने भी निरंतर हैं, इनमें कुछ भी स्थायित्व तो नहीं है और रक्त भी निरंतर यात्रा करता है यदि वो रुक जाए वो भी सोचे कि एक पक्का मकान बढ़िया बना लू थोड़ा सा परमानेंट पोजीशन हो जाए तो भी मर जाओगे तुम तुम्हारे शरीर का प्रत्येक कोश पैंतीस दिन में मर जाता है ग्रेविटी से कॉन्फ्लिक्ट करता हुआ मायाओं के इस महासमर में मायाओं के द्वारा परास्त होता हुआ और इसलिए शरीर को भोजन के द्वारा आत्माओं को पुनः नया कोष बनाना पड़ता है न बनाए तो तुम्हारी चमड़ी गायब हो जाएगी मर जाओगे रक्त तीन घंटे तीन महीने बीस दिन तक रक्त का कण जीवित रह सकता है यदि आत्मा श्री हरि घटघटवासी राम न बनाए तो हम मर जाएंगे कुछ भी तो इसमें भी स्थायित्व तो नहीं है तो मैं भटकता क्यों हूं हर नाता संबंध मुझे करता क्यों है क्योंकि मैं भूल गया हूं कि मैं यात्री हूं वेद आंख खोले तो पहले सत्य का दर्शन हो फिर मैं कहूं कि मैं सच्चा और ईमानदार हूं हर झूठा सत्यवादी बनता है सच को जानना ही अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है और फिर उसका आचरण उस एक सुखद स्वर्ग जीने के बराबर है झूठे कभी सुख से नहीं जीते सच्चे को कभी पीड़ा नहीं होती और यही हम निरंतर पढ़ते आ रहे हैं कि गुरुकुल में वेद को पढ़ाने के लिए ही हमने साढ़े उन्नीस बीस लाख वर्ष पूर्व की भगवान श्री राम की माँ दशरथ जी की कथा को लीलावतार के रूप में ग्रहण किया अर्थात उनसे हर बालक का स्वरूप पढ़ाया वो कथा भी हम लेके चल रहे हैं आज का ब्रह्म सूत्र खोल पहले जिन्होंने नोट किया है पीछे बोर्ड से पहला अध्याय उसकी 31 सूत्र हम एक एक कर पढ़ाए हैं आरंभ किया था अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा क्या हुआ आज उस ब्रह्म की आत्मा की जिज्ञासा करें कि कौन है जो सचराचर बनाता है कौन है जो बार बार मुझे भस्मी से उबारता है और एक अद्भुत इस मनुष्य की योनि में कल्पनाओं से भर देता मुझे मेरे चारों ओर स्वप्न संसार सजाता है वो कौन जो बन के शबरी का राम मेरे झूठे भोजन को मेरी देह में रक्त में बदलता ईश्वर होकर मुझे ऐसा अद्भुत प्यार देता है अतः तो ब्रह्म जी क्या अरे चलो ना आज उस आत्मा से जिज्ञासा करें आओ आज उस ब्रह्म से लिपट जाएं जो निरंतर लिपटा है हमसे वो परमेश्वर होकर भी हमारी जूठन को रक में बदलता जो हमारे तन का मैला भी धोता है ऐसी न्योछावर राम को जाने आओ भीतर झाके आओ अपने को पहचा इस ब्रह्मसूत्र हमने यहां से शुरू किए थे और आज दूसरे अध्याय का प्रथम सूत्र ले रहे हैं क्या कह रहे हैं सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात बड़ी सरल बात है सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात हा अलग हो गए सब कि हर ओर सर्वत्र सभी ग्रंथों में ईश्वर के सभी भावों में और त्रिविध धर्म में सर्वत्र यही उपदेश जो है यही प्रसिद्ध हुआ है अर्थात व्यापक हुआ है क्या जो पूर्व के सूत्रों में हमने पढ़ा जो उन्होंने कहा कि दैविक दैहिक भौतिक तीनों दायित्व जो है ये साधना है हम तो और जीव क्या है आत्मा के वामांग है वाम देव और हमने भी गायत्री मंत्र में कहा तत्सवित ऐसे सविता स्वरूप आत्मा का मैं वर्ण करता हूं तो जीव और आत्मा का विवाह हर दे में भीतर ही पूर्ण हो जाता है तो फिर बाहर का जगत क्या है तो कहा वही जगत में क्योंकि परमेश्वर ही हम सबको प्रकट करता है उसी ने प्रत्येक संबंध प्रकट किया है माता पिता भाई बहन पुत्र सारे जीवधारी उत्पन्न किए हैं तो बाहर एक लीला का मंच है ये रामलीला है सर्वत्र उपदेशात धीरे से ले जा बेटे, ले जा ले जा, ले जा। हाँ। तो हर ऊर यही उपदेशित हुआ है कि आत्मा ही आप लोग इधर ध्यान दें आपके मंदिर की मंगल ध्वनि आई है कि हर ऊर यही उपदेशित हुआ है कि आत्मा ही वर है और जीव आत्मा ही वधू है श्री कृष्ण क्या है गोविंद है गो माने ज्योतियों का विंद माने वर्धन धारण करने वाले हैं गोवर्धन धारी है और जीव क्या है गोपी है ज्योतियों का पान करने वाले हैं तो जीव आत्मा और जीव के मिलन को ही हमने कृष्ण दर्शन में दिखाया है यह कोई विषांतता के रास्ते नहीं है गुरुकुल में बच्चों को उनके जीवन का अमृत पढ़ाने के लिए ही हमने इसे धारण किया है कि किस प्रकार आत्मा और जीव के द्वारा मैं पूर्ण हूं में कोई अपूर्णता नहीं है वाह्य जगत में मैं आत्मा का ही अभिनीत नाटक करता हूं जहा वो जीव रूप पत्नी बनती है मैं आत्मा रूप पुरुष बनता हूं तो ये तो नाटक का रिहर्सल है मूलता हमारा विवाह हमारी आत्मा के द्वारा हम सबका हो चुका है जैसे मंच पे एक लड़का राम बनता है तो दूसरा लड़का ही जानकी बनता है उसी प्रकार एको ब्रह्म द्वितीय नाश्ति हमने कोई भेद नहीं है हम सब जीव रूप गोपी है और आत्मा रूप गोविंद बाहर क्योंकि आत्मा ही प्रत्येक स्वरूप को प्रकट करने वाला है तो मुझे पति के रूप में पत्नी के रूप में इस निमित्त धर्म को आत्मा के अमृत के साथ पूरी ईमानदारी से जीना है इसी प्रकार मुझे समाज में प्राणी मात्र में सचराचर में जीना है यदि एक रिहर्सल मेरा आसक्ति के वशीभूत मैला हो गया तो भीतर के मंच में मेरा आत्मा से वरन नहीं होगा और मुझे 33 करोड़ योनियों में भटकना पड़ जाएगा चौरासी लाख योनियों में करोड़ों बार भटकना पड़ेगा इसलिए भौतिक जगत मेरा इम्तहान है मुझे संबंध पूर्वक जीने हैं संबंधों को इस्तेमाल नहीं करना है यदि इस्तेमाल कर लिया तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा मेरा समाज नष्ट हो जाएगा जैसे आप इस्तेमाल के लिए पॉलिथीन का पैकेट लेते हैं इस्तेमाल करते हैं माल उसका निकाल लेते हैं और पॉलीथीन के पैकेट को फेंक देते हैं उतनी जमीन सड़ जाती है ऊसर हो जाती है कल तेरी मानसिकता सड़ जाएगी तेरा सर्व सर्वस्व नष्ट रामलीला की कथा के सारे पात्र हम हैं, सर्वत्र प्रसिद्ध प्रसिद्धोपदेशर यही कथा है जहां दस इंद्रियों का निग्रह करने वाली जो मनोदशा है जो मन है वो दशरथ है लगाम लगा ली जहा मनोवृत्तियां ही कौशल्या सुमित्रा और के कई है जहाँ भाव ही पुत्रों में प्रकट होते हैं जहाँ जीव आत्मा ही जीव ही जानकी है जो मट्टी से अन्न से पुनः शिशु का किधे में रूप स्थान पाती है ये भूमि सुता धरती की बेटी कहलाती है मेरी कथाएं सारे धर्म ग्रंथ सुनाते मुझको और मैं केवल भौतिक सुखों के लिए तथा कथित भजन गाता और कभी गहराई से अपने को कुरेद भी नहीं पाता तो कहा कि ये भजन कीर्तन सत्संग जो भी हैं, इनको भी प्रसिद्ध किया है क्यों किया है कि जिससे मन को साधो और सदा मन आत्मा में आए और फिर मेरा जो त्रिविध धर्म है सब राममय हो जाए तो ये आज का उपदेश है इसे हम पुनः कथा में स्पष्ट करेंगे ऋषा खोल लें हमारे वर्तमान ऋषि हैं आजीर गति सुना शे आजीर गति की जो टेढ़ा ढेड़ा लटपट डोलता है भटकता है जैसे हम सब हम सबके मन अथवा सांप को आपने देखा होगा जो बल खाता हुआ चलता है उसे हम कहते हैं आजीर गति और सुना शेप कहते हैं कुत्ते की नींद सोने वाला है ना सुना शुनक शुनन, ये कुत्ते के नाम है और शुनक के जो पुत्र होंगे कुत्ते के उन्हें भी हम संस्कृत में शौनक कहते हैं एक ऋषि ने भी अपना नाम लिया और बहुत से लोग अपने आप को उनका वंशज बताते हैं। बनाते कुतिया को कहते हैं तो सुनहशेप जब दोनों इकट्ठे आते हैं तो इसका अर्थ होता है कुत्ते की नींद सोने वाला नाम भी कितना विचित्र है ना ऋषि का कि इस लटपट डोलती भटकती जिंदगी में जो कुत्ते की नींद सोता है अर्थात असावधानी में भी सावधान रहता है उसे विषय पकड़ नहीं पाते जैसे कुत्ता जरा सी आहट पे भौकने लगता है वो सचेत हो जाता है जब उसी ऋषि के सूख में यहां ऋषियों के जितने नाम हैं, वो नाम नहीं है कोई उनके हारमास के नाम नहीं है वे सब भाव प्रधान हैं, क्योंकि सन्यास से पहले ही हम अपनी चिता चला देते हैं कि अतीत का वो व्यक्ति अपनी संपूर्ण उपलब्धियों के साथ भस्म हो गया है अब मेरा कोई अतीत नहीं वो जो था वो समाप्त हो गया अब मैं अग्नियों से प्रकट हूं ज्वाला ही मेरा वस्त्र है ज्वाला ही है। प्राणी मात्र में एक ब्रह्म का दर्शन करूंगा किसी से कोई कामना अब नहीं करूंगा सचराचर को राम मैं जानता चरण रज को माथे से लगाऊंगा न चेला न चंदा नैसे घटगट वासी राम सब में व्याप्त है रखेगा वैसे ही रहूंगा और उनसे हटके अब कोई इच्छा नहीं करूंगा ब्रह्म दंडी हूं अर्थात आत्मा ही मेरा दंड है अब आत्मा के सहारे रहूंगा तो परिवराजक वानपरस से जब सन्यासी हुआ तो इच्छा से भी परे हो गया यह सन्यास का धर्म है कि यदि हम ही उसको अर्पित होकर न जिए तो हमारे साथ जुड़े भक्त कहां से जिएंगे क्योंकि जो बड़े करते हैं अथवा जिन्हें हम अपना बड़ा मानते हैं हम जाने अनजाने उन्हीं का अनुसरण उन्हीं का तो अनुसरण करते हैं ये, ये मठ मठ आधीश चेले चंदे करने लगेंगे तो कौन है जो धंधा छोड़ देगा कौन है जो प्रभु की राज आ पाएगा सुना तो शेप ऋषि और उनके सातवें सूख में है हम क्या कहते हैं पांचवी ऋचा है उनकी और ये अंतिम सूख है उनका फिर और सुंदर एक से एक ऋषि आएंगे अंगिरा ऋषि आएंगे कि लपट उठे तो कैसे रोम रोम जागृत हो तो कैसे एक से एक भव्य दिव्य ज्ञान देने वाले ऋषि आगे हमको एक एक कर्म पढ़ते जाएंगे तो कहा इस स्त्रोतम आज का ऋचा खोलो पांचवी ऋचा है इस स्त्रोत्र राधा नाम पते गिर हो वीर यसे ते विभूति आज की ऋषा है स्त्रोतम का, स्त्रोतम का मतलब होता है पाठ करना और यज्ञ यज्ञ में आहुतियां है ना उनको भी कहते हैं तो स्त्रोतम राधा नाम पते राधा माने ज्योति राधा नाम पते ही ज्योतियों के अधिपति कृष्ण की कथा में अक्सर अच्छा राधा नाम के नारी की कल्पना करते हैं ये लीलाओं में राधा माने ज्योति और ये किसकी बेटी है है। है। हैं राधा वृष भानु दुलारी वृक्ष राशि में मेष वृक्ष मिथुन राशियां होती हैं भानु सूर्य कबाते हैं ज्येष्ठ आषाढ़ तो ज्येष्ठ अषार की तपती दोपहरी का जो दहता हुआ तप है जो सूर्य की रश्मिया हैं, वे राधा है, है। इसीलिए वृषभानु उनके पिता है राधा है ना जो लीलाओं के अंतर रहस्य नहीं जानते वो सतही बाजारु हरकतें करके चले जाते हैं और जो जान लेते हैं उनके जीवन की इच्छा अमृत हो जाते हैं तो का कहातम श्त्रो, राधा नाम पते यज्ञों के द्वारा ही ज्योतियों के अधिपति राधा नाम पते गिर वाह कहते हैं वाणी की देवी मां सरस्वती के लिए वाहो माने वाहन करने वाले गिर और गिर का अर्थ ज्ञान भी होता है वाणी है ज्ञान है तो गिरवाण जो नाम है वो देवगुरु बृहस्पति का है देवगुरु बृहस्पति को ही चक्षस माना गया सभी वेदों में कि भीतर की आंख यदि खोलेगे तो केवल बृहस्पति ही खोलेंगे तो ये चक्षस है अर्थात दीक्षा गुरु इन्हीं को माना गया है और आदि काल से यदि किसी को हम सन्यासी वो जिद करे और हम उसे गुरु मंत्र दे तो हम इन्हीं के नाम पर देते हैं कि यही गुरु तुम्हारे हैं हमने इनकी ओर से निमित भाव से दिया है मंत्र हमारे साथ आपको कोई भी किसी प्रकार की भक्ति की हम कामना नहीं करते हैं क्योंकि आपको बनाने वाला आपके भीतर है यदि आप उसे प्यार नहीं कर पाए यदि आप उसके नहीं हो पाए तो हम तो बाहर खड़े हैं हमारे साथ भी आपका दिखावा होगा भक्ति का तो कोई अर्थ ही नहीं है जिसने रूम रूम चिलया जिसने एक एक क्षण दिया आपको जब आप उसके नहीं हुए तो आप और किसी के क्या हो सकते हैं तो इसलिए सनातन धर्म में गुरु और शिष्य परंपरा केवल गुरु तक कुल तक सीमित है आदिकाल में बच्चे के यदि हम गुरु नहीं बनेंगे वो हमको समर्पित नहीं होगा तो हमारे ज्ञान को ग्रहण भी तो ठीक से आत्मसात भी तो नहीं कर पाएगा ग्यारहवें वर्ष आता है और जब पच्चीसवें वर्ष लगभग वो जाने लगता है तो तत्क्षण हम उसे उपदेश में उसे कहते हैं कि हम गुरु भाव और गुरु ऋण इन दोनों से तुम्हें मुक्त करते हैं अब आत्मा ही तुम्हारा गुरु है यही चक्षस है यही बृहस्पति है इंद्रो दीर्घायी चक्षस मधुचंदा ऋषि ने हमने पढ़ा इंद्रो दीर्घाय चूर्य रोही आत्मा ही तेरा दीक्षा गुरु होगा और अब आत्मा को ही सामने रखकर उसका निमित्त होकर तू सारे धर्मों का निमित्त मात्र बनकर निर्वाह करेगा भटकेगा नहीं आसक्तियों के वशीभूत होकर पाप नहीं करेगा मेरा तेरा के अज्ञान में नहीं जाएगा हम सब निमित हैं, यात्री हैं, आज पड़ाव है कल चले जाना है तो पाप क्यों कमाना है जब सांस उसकी धड़कन उसकी मट्टी से अन्न बोला रहा भोजन को रक्त में वो बदल रहा अरे तो मैं पाप क्यों करूं क्यों कर रहा हूं जैसे रखेगा रहना लूंगे यदि ये, ये बात नहीं है तो तुमने कोई भक्त नहीं है भक्ति एक बड़ा अनुपम अवस्था का नाम है ये कोई बाजारों के सौदे नहीं है कि चार माला फैल ली तो भक्त हो गए भक्त वो होता है जो कभी कहीं भी पाप न करे तो कहा स्त्रोतम राधा नाम पते ये अंतिम सूख ना तो स्तुतियों में कि ही आत्मा ही यज्ञ हे ज्योतियों के अधिपति संपूर्ण ज्ञानों के दाता चैतन्य करने वाले मुझे जीवन की राह देने वाले वीर दे, अपने ही सर्वशक्तिमान अपनी सामर्थ्य और शक्ति से हमें वरद करने वाले तुम विभू तेरा स्तु सुनृता वी माने विशिष्ट भूति माने होना कि अमर उस विशिष्ट अमर रहा में अनंत की रहा में दिव्य रूप में अस्तु हमें वरद करो कहो कि दिया अस्तु माने हो होना अस्तु इस्ता है ना, अस्तु माने होना कि हमें उस अमर रहा को दो अब उस अमर स्वरूप को दो सुंदरता इन मंगल यज्ञों के द्वारा ये आत्मा सामिग्री के रूप में आज हमको यज्ञ कर दो पहली ऋषि में भी हमने पढ़ा कहा इंद्रवाजी नो अव ध्यान कर लो पहले ऋषि का कहा इंद्रवाजेश नो अव सहस कि इंद्र हे महान हे यज्ञ हे आत्मा कृष्ण कहू राम कहू ब्रह्मा विष्णु महेश कहूं और ब्रह्म ही नव माताएं हैं यह हमने पहले ही ऋषि में जान लिया जो देवियों के रूप में हम प्रकट करते हैं कि ही आत्मा है यज्ञ यग्य। यज्ञों में सामग्रियों में वाजेश हम को अवग्रहण करो कि अब सामग्री तो बाहर जलेगी प्रभु तो सामग्री यज्ञों के द्वारा ही तो मैंने पाया है इसे पुनः यज्ञ करो इंद्र नो आओ उग्र इंद्रवाजेश ग्रह सहस्त्र प्रधनेशु चा जो जो कुछ उपलब्धियां हैं मेरे पास बौद्धिकताओं में तप में साधना में सोच में विचार में जो कुछ भी हमारे पास है सहस्त्र प्रधनेशु चाचा मैंने तथा इन सबको भी भस्म कर दो सहस्त्र प्रधनेशु चा उग्र उग्रो तिभी हे आत्मा हे यज्ञ उग्र हो उग्रत हो और महाप्रलय हो जाओ उग्रा कि सब कुछ भस्म हो जाए सब कुछ मिट जाए क्योंकि जब तक मैं मिटता नहीं हूं मुझे अगला रूप नहीं मिलता है मट्टी के रूप में जब मैंने अपना रूप मिटाया तो मैं अन्न में आया अन बना अन्य को भी मैं भी जब अपना रूप मिटाया तो मैंने शिशु का रूप पाया बालक बना तो इस रूप को भी मिटा दे कि उस रूप में जन्मों में देव रूप में और हमें जाना जो यहां इस ऋचा में वेद की कह रहे हैं हम ठीक इससे उल्टी साधना कर रहे हैं। हमारी कथाओं में दो विचार आते हैं सुर और असुर असुर माने सुरत्व से हीन जिसमें देवत्व नहीं है और सुर माने देवत्व से परिपूर्ण तो सुर और असुर हमारी लीला कथा में भी आते हैं असुर पूजा भक्ति करते हैं तब करते हैं और सिद्धियां मिलते ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं लंका बनाते हैं अपने अपने साम्राज्य। और फिर उन्हीं सिद्धियों के कारण ईश्वर के द्वारा मारे भी जाते हैं और जब जब वो तप करते हैं तो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हमें अमर कर दो ब्रह्मा कहते हैं यही मैं नहीं कर सकता और कुछ मांग लो यही उन्होंने रावण से कहा यही उन्होंने ताड़कासुर से कहा हम कथाएं पढ़ा है पुनः दो रहेंगे और यही उन्होंने सभी से कहा हिरणिकशपू से भी कहा इसके अलावा मांग लो जितना मांगना है क्यों कहा जब देवता अमर हैं तो असुर को अमर ब्रह्मा क्यों नहीं कर सकते क्यों क्योंकि वो अमर राह पर क्यों नहीं है देवता जानते हैं कि यदि अमर होना है तो अपने को अमर में ही मिला दो अमर तो हो ही जाओगे अमर से हट के मांगोगे और घर बसाओगे तो मर तो जरूर जाओगे तो इस प्रत्येक ऋचा में हम देख रहे हैं जो सुर विचारधारा में जा रही है वो कह रहे हैं कि हमें यज्ञ करो अक्सर हमने समझा बाहर वाला हवन यज्ञ ही सब कुछ है और हमने विस्तार से पाया है कि बाहर का यज्ञ नैमितिक है जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए अंतर अंतरकीर्थ का द्वार खोलने के लिए है बाहर आचार्य है भीतर आत्मा आचार्य है बाहर प्राणवायु उपाचार्य है बाहर शास्त्री आए हैं उपाचार्य आए हैं उनके साथ सहयोग करने तो यहाँ प्राणवायु उपाचार्य है बाहर वो भोजन जो हम खाते हैं वो सामग्री है और बाहर एक यज्ञ कुंड जलाते हैं संविधाओं का जिसमें अग्नि प्रज्वलित होती है भीतर आत्मा का यज्ञ कुंड है और ब्रह्मज्वाला नव दुर्गाएँ ही अग्नि है और ये तन सामग्री है जहां जीव रूप हम सब यजमान है तो हमारे सामने दोनों रूप स्पष्ट है हम फिर भी दोहराते चलते हैं कि जिसको न स्पष्ट हुआ वो स्पष्ट कर ले तो बाहर के यज्ञ में बाहर के असत्य असत्यज्ञान को विषांतता को भटकाओं को छूट कपट और फरेब को सामग्री वत जलाओ और जब बाहर से निर्मल हो तो भीतर चलने को आओ और इसी को हम भगवान राम की कथा के तत्व दर्शन में ले रहे जैसा कि हमने तय किया कि हम वेद के साथ कथाओं को भी लेते चलेंगे। श्री राम की कथा में हमने जाना ये तन अवध है मेरा नारायण का बनाया हुआ है और जिसे परमेश्वर बनाए वो तो अद्भुत होगा ना मां को उंगली नहीं आती बनानी केवल दम्भ जीना आता मेरा है ना और यही हाल बाप का है बनाते तो राम है ये ब्रह्म ज्वालाएं नवदुर्गाएं बनाती हैं मुझे माताएं बनाती हैं लेकिन अज्ञान के वशीभूत हम नैमितिक जगत को ही सब कुछ मान लेते हैं तो सत्य तक हम कभी उतर नहीं पाते ये कथाएं हैं बाल मन को हमारे धोती थी गुरुकुल में और आज नाटक करते हो आप उन्हीं कथाओं की आड़ में जो सिर्फ दिखावे मन ही दशरथ दस इंद्रियां, दस मुंह बने और अगर मैं आ सकती के पीछे मेरा मकान मेरा घर है ना ये तो उसका है ये मेरा है मेरा इस सब कैसे ले सकता ये मनोवृत्ति रावण है और इसकी पत्नी मंदोदरी है जो भी मिले अच्छा अच्छा उधर में आए मेरा हो जाए मैं रिश्तेदारों का भी पार कर लाऊ इसे क्या कहते हैं मंदोदरी रावण की पत्नी बनी है और राम राम गाए जाती ये हमारी मनोवृद्धि है मन दशरथ है गटगटवासी आत्मा श्री राम है राम और कृष्ण परमेश्वर के परमात्मा के लीला अवतार हैं और परमात्मा में से खाली परम अलग करो तो बाकी क्या रहा आत्मा आत्मा ही लीला अवतार है आत्मा अजय अमर अविनाशी है घटगटवासी है संपूर्ण सचराचर को यज्ञों के द्वारा प्रकट करने वाला हमारा आत्मा जो सब में व्याप्त है वो आत्मा ही है और यही यज्ञों के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करता है लोग अक्सर पूछते हैं स्वामी जी सावन में से तो कैसे सृष्टि हुई थी अरे पगले इससे इसको पढ़ा रहा हूँ तेरे घर की हर सृष्टि आज भी इसी यज्ञ से होती है हर सांस इस यज्ञ से आती है मोतियों से जीवन के क्षण भी तुझे यज्ञ से ही मिलते हैं यदि आत्मा यज्ञ ना करे तो मर जाएगा तो एक एक क्षण जो उत्पन्न हो रहा है तेरी देह में वो भी यज्ञ से है यज्ञ समझ में नहीं आया उल्टी सीधी बातें करने लगे अंधे बने तो बस इसी हवन में सारे पुण्य कमाने लगे मैं गुरुकुल में बच्चों को भीतर की आंख देता हूं कि वॉट इज द रिवल्यूशन ऑफ लाइफ जीवन कैसे कैसे प्रगट हाँ। और वो हम सब ऋषियों में पढ़ते आ रहे हैं हम यू यज्ञ वेदों में भी तो यज्ञ के द्वारा जो सृष्टि होती है वो आत्मा ही करता है कौशल्या कौ माने असंख्य शल्या शूलों को धारण करने वाली मनोवृत्ति कौशल्या है कि जो सबकी पीड़ा पीके भी किसी का बुरा न चाहे किसी से बदला न करे किसी के जीवन में विष न डालना चाहे इस मनोवृत्ति का नाम कौशल्या है तो जो मनोवृत्ति कौशल्या होगी तभी तो आत्मा का दर्शन होगा श्री राम प्रकट होंगे मर्यादा पुरुष दूसरी मनोवृत्ति है हम सब में है ये काश हम इस भाव को जगा पाते हर बार कौशल्या की जगह हम मंदोदरी ले आते और हमारे जीवन का हर क्षण व्यर्थ जाने लगता है आधी जिंदगी आधी राख क्या कमाया तुमने और चार कदम और कुछ दिन और और चिता की लकड़ियों पर राख ही राख क्या ले चला बस पाप की गठड़ी बना जा रहा है इसे तो पुण्य भी जला के अनंत की राह लेनी थी जो अभी कहा विभूत रस सुनृता तो वह तो पापों को लिए जा रहा है भटकता रहेगा काश हम समझ पाते सुनते हैं और फिर आचरण में नहीं उतार पाते सुमित्रा कि सबके साथ सम रहना है दो बेटे हैं दोनों संभव से एक कौशल्यानंदन के साथ है तो दूसरा के कई नंदन को अर्पित है सुमित्रा संभव है कि मुझे प्राणी मात्र से भेद नहीं करना है अरे मेरा तेरा जैसा महापाप तो करना ही नहीं है सीए राम मैं सब जग जानी सब गाते हैं और मानता एक भी नहीं तुम मैं खाली डबोर शंख की तरह बजते हो ये सुमित्रा है और के कई कहते हैं जिज्ञासा को ये मन की तीसरी मनोवृत्ति है जिज्ञासा जब कौशल्या का और सुमित्रा का संग करती है तो भक्ति में रथ भरत जैसा एक भक्ति का अनन्या भाव आती है लेकिन यही जिज्ञासा मेरी जब मंथराओं के साथ हो जाती है तो अवध का विनाश कर देती है और दशरथ मर जाते हैं और तब भरत कहते हैं हमारी कथा यहीं से आगे बढ़ रही है हम पूर्ण में कर चुके हैं तब भरत कहते हैं कि मैं गद्दी पर कैसे बैठ सकता हूं क्यों क्योंकि मैं भक्त हूं भरत हूं मैं भरत कभी सम्मान नहीं लेता भक्त तभी तो सम्मान लेगा जब कहेगा कि मेरे राम नहीं है जब जब तू बैठे थे कि मैंने ये किया जब जब तुमने ऐठ के कहा था कि मैंने मेरे द्वारा यह हुआ तुम भूल गए कि तुमने अपने आराध्य की हत्या कर दी थी अरे भर भरत भक्त कैसा जो सिंहासन पे बैठ जाए भरत कहते हैं मैं तो भरत हूं मुझे तो प्राणी रात मात्र की चरण रज माथे से लगानी है और यह मेरा अटल विश्वास है कि जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं मिलता तो मैं काहे का सम्मान ले लू कि मैंने किया कोई अंधा धृतराष्ट्र ही तो करेगा कोई महारावण ही तो कहेगा ऐसा और जरा हम अपने से पूछ ले कि हम अपनी जिंदगी में बन क्या जाते हैं क्या सचमुच थोड़ी सी भी भक्ति रह पाती हमें थोड़ी सी ईमानदारी थोड़ी सी भी साधुता शेष रह जाती क्या हमने पूछे अपने आप से और कहते हैं सत्संग तो अमृत का संग है ये कहां कर पाए हम यदि चार शब्द भी मेरे जीवन में मेरे आचरण और व्यवहार में नहीं उतर पाए तो मैंने सत्संग कहां किया है कौन से प्रवचन में बैठे थे हम भरत गद्दी पर नहीं बैठेंगे उन्होंने कहा सिंहासन को लेके सब जलो चित्रकूट को आराध्य को ही सिंहासन पर बैठा कर लाएंगे और उनकी जगह मैं तो भरत हूं भक्ति मेरी राह है मैं बनवास लूंगा क्योंकि बनवास तो भरत की राह है राघवेंद्र की हो जाएंगे राम क्यों जाएंगे और तुमने कहा कि राम तुम्हें बनवास देंगे हम हम क्यों जाएंगे चित्रकूट चित्र माने परमेश्वर के द्वारा चित्रित किया हुआ कूट माने घर ये देह ही तो चित्रकूट है इसमें भी हमने भगवान से कहा तुम्हें नहीं रहने देंगे यहां झूठ रहेगा कपट रहेगा लोभ रहेगा आसक्ति रहेगी भेदभाव रहेगा ईर्षा द्वेष रहेगा राम तू ही नहीं रहेगा और हम राम भक्ति हैं क्या बात है लेकिन मेरी कथा के राम और मेरी कथा के भक्त भारत भारत हैं वो तो अनन्य भक्ति का सर्वोच्च शिखर है और वो हम सब में है और हम सब उसे स्वीकारते नहीं मेरी कहानी ये कथाएं ये युग सुनाते रहे मुझको और मैं था कि विषयों की शराब में मदमस्त सोया हुआ एक सांस एक अक्षर भी तरह उधर पाई मुझमें इस चित्रकूट को मैंने श्री राम को नहीं दिया विषयों को दे आया था मैं अब पता नहीं कौन सी भक्ति का स्वांग था मेरा चारों वेद कहते हैं सारे सदग्रंथ कहते हैं कि जिसका शरीर मंदिर नहीं क्योंकि तो मंदिर भी तो इसी का रूप है यथा पलथी के जैसा प्लेटफॉर्म धड़ के जैसा गोल कमरा सिर के जैसा गुंबद जटाओं के जुड़े सा कलश आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और जीव रूप मैं वहाँ पुजारी खड़ा करता हूँ तो तेरी तस्वीर ही तो तेरे सामने रखता हूँ वहां लाटरी मांगने तो तू चला गया एक बार भी क्या अपने को पढ़ना चाहा तुमने कि जिसका एक एक कोष स्वयं परमेश्वर राम रख रहे हैं घटगढ़ मंदिर तो सबसे सुंदर और पवित्र मंदिर है तन मेरा मुझे इसमें पुजारी की एक निमित भावना से जीना था इसे मैला तो नहीं करना था तो कहा जिसका शरीर मंदिर नहीं जिसका भाव मंदिर नहीं और जिसने चरित्र को पूर्वक धर्म पूर्वक शरीर को जिसके द्वारा जीवन के क्षणों को नहीं जिया उस पतित को भक्ति का सपना देखने का अधिकार क्या है यदि मैंने इंद्रियों से मैले काम किए हैं तो मैंने राम भाव को ही तो मैला किया है मैंने दृष्टि के पाप किए हैं तो मैंने राम को गाली दी है मैंने वाणी के दोष किए हैं तो मैं राम का द्रोही हूं क्योंकि यह घर तो उसका है मैं कैसे इसका मिसयूज़ कर सकता मुझे अधिकार क्या है राम के साथ पाप और राम की भक्ति के स्वांगे कौन सी धारा है यह कौन सा धर्म है हम सब को एक एक कोष को प्रभु राम का जानते हुए निमित्त हो करके पुजारी के भाव से धारण करना है यही सर्वत्र प्रसिद्ध यही तो आज के ब्रह्मसूत्र भी कह रहा है और यदि हम इससे हटे बैठे हैं तो हमसे बड़ा पतित कौन है क्योंकि मेरा विवाह तो मेरी आत्मा श्रीराम से हो चुका है गोपी हूं वो गोपाल है मेरा संपूर्ण तो यहां पूर्ण हो चुका है बाहर तो उसका निमित धर्म पूर्वक आचरण है मैं उसको पाप में कैसे ले गया तो यह शरीर चित्रकूट है और हमने चित्रकूट का दर्शन किया भरत जी भी जा रहे हैं बड़ा दुर्लभ दर्शन है चित्रकूट कभी गए हैं आप नहीं गए चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर स्फटिक शिला है उस पे भगवान राम लक्ष्मण और जानकी बैठे हैं सुंदर सरोवर है जल बहरा है मंद मंद हवाएं चल रही हैं चारों ओर से वन फूलों की सुगंध है मंदाकिनी है मंद माने ज्योति अंकनी अंक माने हृदय में अथवा गोद में जिसकी गोद में ज्योतियां हैं वो नदी है अर्थात सत्संग गंगा है स्फटिक शिला है मेरा चरित्र आचरण यदि आर पार है राम व है तो स्फटिक शिला है और उस पर विराजते हैं कौन आत्मा श्री राम समर्पिता भक्ति जीव जानकी और योग में स्थित हो गया मन योगी लक्ष्मण जब ये तीनों जुड़े हैं तो जीवन में असीम सुख है ये चित्रकूट वरद है और जब जानकी ने मांगा सोने का हिरन, तो तीनों भटक गए जानकी अशोक वाटिकाओं में है अशोक वाटिका में है और शोक ग्रस्त है न लक्ष्मण भी तड़प रहा है राम को भी चैन नहीं है बन बन भटक रहे हैं खोज रहे हैं याद रखो ये सोने के हिरन तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे यह तृप्तियां और इच्छाएं ही तो स्वर्ण मृग है मृग तृष्णा सुना ही है माने अतृप्ति और जानकी ने सोने का हिरण मांगा और राघवेन्द्र ने जब परमेश्वर देने पे आया तो बोले तुमने छोटी सी चीज मांगी उसके तो हाथ बहुत बड़े हैं ना अब हिरण तो इतना ही होता है लेकिन जब उन्होंने दिया तो सोने की इतनी बड़ी लंका दे डाली और फिर उन लंकाओं में भटकते रहोगे राह नहीं मिलेगी चाहो तो अपने आप को संभाल लो और बड़े अमृत के क्षण हैं जीवन का ही क्षण हमें कोई नहीं बनाना जानता है ऐसे अमूल्य क्षणों को केवल बर्बाद किए जाते हो वो भी दुख चिंता में अभाव में पीड़ा में क्रोध में ईर्षा और द्वेष में दंभ में नहीं इन्हें तो भगवान के मनोहरी रूप के उस प्यारे से दर्शन में जाना है दशरथ सब को लेके जा रहे हैं चित्रकूट में जब लक्ष्मण जी को पता चलता है तो वो सेवक धर्म है उनका मन योगी है तो भी मन है और योग योग स्थित लक्ष मन लक्ष्मण है राम रूपी लक्ष्मे लगा मन ही तो लक्ष्मण है और लक्ष्मण योगी है जब वन को चले थे सब तो गए जानकी जी गई राम के साथ लेकिन लक्ष्मण के साथ उनकी पत्नी नहीं गई उर्मिला नहीं गई क्यों क्योंकि और उर्मा ने हृदय मिला है लक्ष्मण तो योगी है और योग में दो नहीं एक ही होता है प्रेम गली अति करी जा में दो न समाए मन योगी हो तो मन लक्ष्मण हो और जीव में भाव आए जानकी बने तो राम से वरद हो मेरी कहानी है वक्त मुझे सुनाता रहा है और मैं भटकता रहा जब लक्ष्मण ने सुना तो योगी मन तो सेवक है आत्मा श्री राम का माता जानकी का जब सुना कि बहुत बड़ी सेना लेकर के क्योंकि तो सारी राजमाताएं आ रही थी तो सैनिक भी आ रहे थे राज सिंहासन भी तो आ रहा था साथ में तो सेना तो होना जरूरी है हाँ थोड़ी बहुत तो होना ही चाहिए तो जब सुना कि भरत और शत्रुघ्न सेना लेके आ रहे हैं तो योगी मन लक्ष्मण आहत हो जाते हैं कि भाई से मिलने सेनाओं के साथ वो राघवेंद्र से कहते हैं लगता है कि इनका मन ढूल गया तो राघवेन्द्र कहते हैं मन में संशय होना ही चाहिए क्योंकि मन ही तो निर्णायक होता है क्या करना है क्या नहीं करना है स्वामी जी मन नहीं है इसलिए ये नहीं कर पाए कहते हो ना तो मन का स्वभाव तो मन ही करे योगस्त मन भी सावधान है क्योंकि वो सेवक है वो गुरु जी की तरह पसर नहीं जाएगा या उनकी डुप्लीकेसी करने लगेगा वो अपने सेवक धर्म में रहेगा और यहां तो हमने मठों में देखा चेले गुरु के भी गुरु होते हैं सबसे पहले वही पूछते हैं हे भगत ए भगतिन मेरे लिए क्या लाई जहां गुरु डिमांडिंग है तो वहां चेला पहले डिमांडिंग है जो सेवा में लगा है वो भी मांग करते है। लेकिन मन की अवस्था यदि योगी है तो सेवक होगा जब राम इतने विनम्र रहे तो सेवक धर्म तो अतिशय विनम्र विनम्रे लेकिन अपने प्रभु के प्रति तो सावधान है कि मेरे आराध्य तक कोई पीड़ा न जाए तो वे सब तरफ उठते हैं और कहते हैं कि वे युद्ध करेंगे रगवे दुले समझाते हैं रोकते हैं और फिर हमने कथाओं में टीवी सीरियल में सब पढ़ा है राम लक्ष्मण और जानकी सभी उनका स्वागत करते हैं माताओं से मिलते हैं और उनके स्वेश में देख राम दुखी हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता दशरथ नहीं रहे ये सब समझाते हैं मुनि वशिष्ठ भी कहते हैं भरत भी जिद करते हैं रोते हैं लौट जाते हैं कि आप इस वापस जाएं और भारत मांडवी सहित बनवास को जाएंगे लेकिन राघवेंद्र कहते हैं कि भारत मैं राम हूं मैं गद्दी पे कैसे बैठ सकता हूँ मैंने पिता को वचन दिया है हाँ आत्मा ने परमात्मा से कहा है कि वो बनवासी होगा और आज भी वो हमारी देह में बनवासी है हमारी जूठन को रथ में बदलते हैं राम हम सब को रोम रोम चिलते हैं और सिंहासन नहीं लेते और हम हैं कि आसन के बिना बैठते ही नहीं है सोने चांदी का सिंहासन के बिना गुरु जी बैठ नहीं सकते लिहाजा टाइट सिक्योरिटी में सिंहासन छात्र चवर सब आते हैं और राम कहते हैं कि भरत मैं मैं तो केवल भक्ति भक्त हृदय के सिंहासन पर बैठता हूं तो मैं कैसे बैठ सकता हूं और जब तक वचन न पूरा हो मैं लौटू कैसे जब नहीं मानते हैं तो भरत कहते हैं मैं यहीं आपका राज सिंहासन करता हूं और जब तक आप नहीं लौटेंगे इस सिंहासन पर आपकी पादुकाएं विराजेंगे वो मुझे दे दीजिए और इस प्रकार हमने इस दृश्य में देखा कि हमारे ही जीवन की लीला कथाओं में गुरुकुल हमारे हमें दर्शन करा रहा है कि तुम्हारे जीवन में भी कहीं आत्मा को वनवास ना हो जाए तुम्हारे जीवन का भी कहीं सर्वनाश ना हो जाए और जीवन एक अशांत बटत पीड़ा पर बन के रह जाए और जो आज हम सब की है ये कहानी इसलिए नहीं सुनाते कि तुम खाली भजन गा के नाटक करके चले जाओ और लोभ के लिए पूजा करो कि भगवान ये और दे देना इन कथाओं का उद्देश्य है बच्चों के मन को धो देते थे हम ग्यारहवें वर्ष का बालक जब उसके जीवन में ये कथा उतर जाती थी तो वो राम बन के जीता था सारी उम्र रब ने किसी भाव को मैला नहीं करता था वो परिपक्व मानसिकता के स्तरों पर जीता था क्षण भंगुर जगत और उसकी आसक्तियां उसे कभी विचलित नहीं कर पाती थी और आज कितनी सड़ी बौनी मानसिकता में हम जीते हैं कि एक क्षण भी तो सुख नहीं हर नाता रिश्ता हमें गढ़ता है आज हमें किसी पे यकीन नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हमारी बौनसिक बोनी एक बहुत छोटी मानसिकता है हमारी इन कथाओं से हमने अपने में एक बड़ी भव्यता एक बड़ी मानसिकता विभूत रस्तु सून हमने इसे कभी धारण नहीं करना चाहा है जो आज ऋषि की ऋचा में भी शब्दाएं हैं ये हमारे जीवन में कभी नहीं उतरे जब जानते हैं कुछ साथ नहीं जाएगा शरीर भी यही छोड़ के जाना है तो पाप क्यों करते हैं हम के कई भी कब भटकी थी देखो जिज्ञासा मनोवृत्ति है के कई और मन क्योंकि सदा जिज्ञासा में रमण करता है इसलिए दशरथ की अतिशय प्रिय रानी के कई है के कई अवध का विनाश करने पे क्यों उतारे क्योंकि मंथरा का साथ हो गया था मंथरा भी होती मंथरा पहले भी थी लेकिन वो केकई -के का कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी वो कब बिगाड़ पाई जब भरत और शत्रुघ्न नंसाल में चले गए जब ये अमृत ज्ञान वेद का और भक्ति का भाव भरत और शत्रुघ्न विषयों को नाश करने वाला शत्रुघ्न जो वेदों का ज्ञाता है श्रुति कीर्ति का उदाहरण करने वाला है उसकी पत्नी का नाम है श्रुति माने वेद कीर्ति माने यश तो जो वेदों के यश को धारण करने वाले शत्रुघन हैं और भरत हैं जब ये दोनों नंसाल में थे तभी तो मंथरा के कई की बुद्धि का विनाश कर पाई तो कभी अपने जीवन से इन दोनों को जाने मत देना जिस क्षण ये हटे मंथरा मिटा देगी तुमको हमें इन कथाओं के अमृत को जानना है इन्हें पीना है और आज मेरी राम भक्ति कितनी है मैं पूछ तो लू अपने आप से जब भी कोई अच्छी चीज मिलती है बढ़िया बहुत अच्छी है तो वो मेरे बेटे के लिए हो जाए ना बेटी के लिए ले लूंगा पैसे हैं तो ले लूंगा ज्यादा मन करेगा तो घर के किसी बुजुर्ग के लिए ले लूंगा क्योंकि वो मेरे हैं ना मंदिर में आता हूं भगवान ये और दे देना ये मेरा नहीं है इसलिए इसके लिए कुछ लेता नहीं मेरे भाव मुझ मेरे भीतर बिल्कुल साफ है मैंने ईश्वर को कभी अपना नहीं मांगा यहां तो कुछ मांगने आया इनका होने नहीं आया यही तो असुर भक्ति है और वेद की भक्ति ये सुर भक्ति है ये अध्यात्म है और वो फिलॉसफी है जिसका हम बराबर चर्चा करते आ रहे हैं कि फिलॉसफी केवल बाहर का भटकाव है अध्य अराउंड चहु और आत्मा ने आत्मा अपनी आत्मा के चहु और मुझे निरंतर रहते हुए अपनी जड़ों को खोजना है यह अध्यात्म दर्शन है और फिलासफी मुझे बाहर बाहर प्रेत बन के उड़ना है यह फाइलास और सोफास है अलस फॉर लव एंड नॉलेज तो दोनों को समझने की जरूरत है फिलॉसफी को हमारे यहां भी अशुराचार्य शुक्राचार्य देते हैं देवगुरु बृहस्पति नहीं यह अध्यात्म दर्शन के दाता है कि जिसने अपनी जड़ें मनुष्य योनि में आकर भी न खोजी वो पशु योनियों में जाके अपने को पाएगा और इस प्रकार खड़ाऊ माथे से लगाकर रोते हुए भरत लौट गए हैं क्या तुम खड़ाऊ माथे से लगाना चाहोगे बताओ मुझे तो भक्ति का भाव भरत पा जाओगे बोलो है दम नारायण मैं आपको अर्पित होता हूं आज ये खड़ा मेरे माथे पर है और अब मैं कोई दंभ का सिंहासन कहीं भी नहीं दूंगा लगाओगे खड़ा हूं माथे से अगर दंभ आ गया तो मुंह पे चांटे मारने होंगे तुम्हें तो बी स्किन के पब्लिक में है साहस तुम आहत क्यों होते हो क्योंकि तुम्हारा दंभ बीच में जो खड़ा है ये हट जाए कौन आहत कर सकता तुमको भारत ने माथे से खड़ाऊं लगाई है गोविंद आज से हम आपको अर्पित होते हैं नारायण भले बुरे हम तेरे बोलो लगा पाओगे है साहस है कुछ संकल्प और जब सं इतनी नामर्दगी है तो फिर एटते क्यों कहो कि आज खड़ाऊ माथे से है और हर सिंहासन राम का है मेरा नारायण मेरे सामने हो या ना हो मैं नारायण से हटके एक सांस नहीं छीऊंगा अब हर भाव में उनका निमित्त बनूंगा खड़ा खड़ाऊ माथे से रहेंगे कि जे ही विधि रखे राम ताही विधि रही हो श्री राम में रही हो राम मैं और राम मस्ती में रही हो इसी में रहूंगा अब ना झूठ होगा ना पाप होगा न कपट होगा न मेरा होगा ना तेरा होगा खड़ा खड़ाऊ मेरे सर पर है यह मुझे सदा भाव होगा और इन्हीं के सहारे मेरा उद्धार होगा इनसे हट के एक क्षण नहीं जियेंगे मेरा तेरा नहीं ना जैसे प्रभु रखेंगे घर में है घर की सेवा है अपनों में है अपनों की सेवा है बाहर निकले सारे समाज की मेरो और अपनों जैसी ही सेवा है भेद नहीं है आ गए हैं बन में सचराचर की सेवा है भाव वही है वही खड़ा है उसी माथे पर बोलो जियोगे चलो अभ्यास का ही संकल्प ले लो हाँ कसम नहीं खा पाओगे जानता हूं इतना तो संकल्प ले लो कि हम ईमानदारी से इस स्तर तक आने का पूरा अभ्यास करेंगे मत भूलो कि तुम अमर नहीं हो